एक बार जब चौटाला साहब ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए तब विक्रांत ने एक सिरे से सब कुछ अनुमान लगाना शुरू किया अब तक अलग अलग पुलिस स्टेशन से केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी विक्रांत ने सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ी और फिर उसे समझने की कोशिश करने लगा पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जानने के बाद विक्रांत को समझ आया कि उसे अब ये केस दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो काफी ही कंफ्यूजिंग है और विक्टिम के बारे में जो कुछ भी पता चला है उसे देखते हुए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है सिर काटने वाले सीरियल मर्डर केस का पहला विक्टिम आज से तकरीबन 24 साल पहले देहरादून जिले से सटे हुए एक गांव से मिला था विक्टिम की डेड बॉडी पर कातिल के फिंगरप्रिंट मिले थे लेकिन विक्टिम का सिर कटा हुआ था ऐसे में उसकी आइडेंटिटी पता करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी लाश मिलने के तकरीबन चार साल बाद उसकी पहचान हो पाई थी विक्टिम का नाम था उषा वशिष्ठ वो देहरादून जिले की ही रहने वाली थी जब वो पहली बार गायब हुई थी तब उसकी उम्र तकरीबन साल थी और वो देहरादून के लोकल मार्केट में ड्राई फ्रूट्स बेचती थी पहाड़ों से आने वाले बादाम, अखरोट और बाकी के ड्राई फ्रूट को लोकल मार्केट में बेचा करती थी विक्रांत और उसकी टीम सुबह से ही इस औरत से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसे खंगाल रही थी देहरादून के लोकल थाने की पुलिस ने यह सर्टिफाइड किया था कि यह औरत कभी देहरादून से बाहर भी नहीं गई थी ऐसे में उसका मीरा ठाकुर से कनेक्शन होना लगभग नामुमकिन ही था लखनऊ और देहरादून के बीच पर्याप्त दूरी थी ऐसे में इस औरत का मर्डर जोधन सिंह के हाथों होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसके बाद इस मर्डर केस के दूसरे विक्टिम की डेड बॉडी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मिली थी यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सहारनपुर और देहरादून के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है दूसरी विक्टिम की डेड बॉडी सहारनपुर और देहरादून के रोड के बीच में पड़ने वाले एक जंगल में मिली थी दूसरी विक्टिम की डेड बॉडी पहली मिलने के तकरीबन दो साल बाद मिली थी। और चूंकि मर्डर के काफी दिन बाद पुलिस को यह डेड बॉडी मिली थी ऐसे में लाश काफी बुरी कंडीशन में थी आज तक विक्टिम की पहचान नहीं हो सकी है और ना ही किसी के द्वारा डेड के लिए क्लेम किया गया है डेडबॉडी मिलने के बाद उस समय की फोरेंसिक टीम ने अनुमान लगाया था कि मर्डर के वक्त विक्टिम की उम्र तक तीस या बत्तीस साल रही होगी हालांकि प्रोफेसर इमरजेंसी ने अब तक सभी के डीएनए का सैंपल लेकर इसे नेशनल फोरेंसिक डिपार्टमेंट में मैचिंग के लिए भेज दिया था प्रोफेसर चौटाला का मानना था की अब हो सकता है की डीएनए के डेटा सेंटर से इन विक्टिम का डीएनए मैच हो जाए और अगर एक बार डीएनए मैच हो गया तो फिर विक्टिम की आइडेंटिटी भी पता लग सकती है दूसरे मर्डर के बाद उसी साल केस के तीसरे विक्टिम की डेडबॉडी भी मिली तीसरे विक्टिम की डेडबॉडी मसूरी जिले के जंगल में से बरामद हुई पिछले सभी विक्टिम्स की तरह इसका भी सिर धड़ से अलग था जिस वजह से इसकी पहचान नहीं हो सकी थी इसके बाद केस के चौथे विक्टिम की डेडबॉडी भी मसूरी जिले में ही मिली थी और ये लगभग सिर कटी हुई लाश मिलने से मसूरी शहर में एक अलग ही तरह का खौफ पैदा हो गया था वहां जंगल से गुजरने वाले रास्ते से भी जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था इसके बाद पांचवें विक्टिम की डेड बॉडी उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में मिली थी सिर धड़ से अलग था और अभी तक पहचान नहीं हो सकी है इसके पांच साल के भीतर कुल छह मर्डर हुए थे और सभी मर्डर एक ही तरीके से यानी की सिर को धड़ से अलग करके किया गया था जिस वक्त ये मर्डर केस हुआ था उस वक्त पूरे उत्तराखण्ड में गजब का खौफ देखने को मिल रहा था शहर में कोई भी रात के बाद कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था खासतौर पर तो औरतों ने रात में अकेले बाहर जाना बंद ही कर दिया था पुलिस से लेकर सरकार तक सभी के हाथ पांव फूलने लगे थे लेकिन न जाने क्या ऐसा हुआ कि छह मर्डर के बाद इस केस में कोई भी नया विक्टिम नहीं मिला विक्रांत केस रिलेटेड सारी चीजों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा था सब कुछ जानने समझने के बाद एक चीज जो उसे समझ में आ रही थी वो ये थी की जोधन सिंह शायद इस केस का मुजरिम नहीं है वो सब मर्डर नहीं कर सकता है क्योंकि तो ये सभी मर्डर देहरादून और उसके आसपास के शहरों में हुए हैं, जबकि मीरा ठाकुर लखनऊ की रहने वाली थी हालांकि उनका कुछ कनेक्शन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से भी था लेकिन देहरादून और लखनऊ के बीच की दूरी काफी ज्यादा है और अभी तक जोधन के मर्डर करने का एक ही कारण समझ आ रहा था कि वो थी मीरा ठाकुर या फिर अजय ठाकुर जब मीरा और अजय दोनों लखनऊ और गाजीपुर से जुड़े हुए थे तो फिर जोधन के देहरादून जाकर मर्डर करने का क्या मतलब वो भला देहरादून जाकर औरतों को क्यों मार रहा था विशाल ठाकुर ने भी अपने बयान में पुलिस को बताया था कि मीरा ठाकुर लखनऊ की रहने वाली थी और शायद ही कभी देहरादून गई थी विशाल के जानते हुए मैं तो वो लखनऊ छोड़कर कहीं नहीं गई थी ठीक इसी तरह अजय का भी हाल था वो भी शायद भी कभी देहरादून की तरफ गया था किसी भी मर्डरर का मर्डर करने का कुछ न कुछ मोटिव जरूर होता है फिर चाहे वो कोई सीरियल मर्डर ही क्यों न हो लेकिन इस केस में अब तक जोधन का मोटिव नहीं समझ आ रहा था वो भला देहरादून जाकर वहाँ औरतों का मर्डर क्यों करेगा ऐसे में अब विशाल को दो तरह की संभावनाएं लग रही थी पहला तो ये हो सकता है कि जोदन सिंह को बलि का बकरा बनाया जा रहा हो क्या पता कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो या फिर ये हो सकता है कि वाकई में कतिल कोई और है लेकिन पुलिस का उसकी तरफ शक ही नहीं जा रहा है लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तो पुलिस के लिए और चिंता की बात है या फिर ये भी हो सकता है कि जोधन सिंह ने ही मर्डर किया हो लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था ये मकसद किसी भी तरह से मीरा ठाकुर या अजय ठाकुर से जुड़ा हुआ नहीं है ओ, ये केस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है और इस केस में अगर और ज्यादा उलझते चले गए तो फिर और मुश्किल बढ़ जाएगी विक्रांत मन, मन सोच रहा था क्योंकि अभी उसके पास वक्त बहुत कम बचा है और इस कम वक्त में उसे किसी भी तरह से तमिलस्तार को ढूंढ कर लाना है विक्रांत लखनऊ भागकर तमिल स्तर की खोज में ही आया था लेकिन यहाँ आकर वो सिर काटने वाले मर्डर केस में उलझ रह गया दरअसल उसे पहले से ही लगा था कि अगर वो किसी तरह सिर काटने वाले सीरियल मर्डर केस को सॉल्व कर लेगा तो फिर हो सकता है ऐसे में अभी उसने ये डिसीजन लिया की पहले मैं तमिल स्टार ढूंढ लेता हूँ उसके बाद इस सीरियल मर्डर केस से निपटेंगे तो क्यूँकी अगर तय समय के भीतर तमिल स्टार नहीं मिला तो फिर उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तमिल स्टार कहाँ है कहाँ हो सकता है विक्रांत ने तमिल स्टार के बारे में सोचना शुरू कर दिया कुछ देर तक सोचते रहने के बाद अचानक से उसे याद आया कि उसने जानवी के लैपटॉप में से काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाया था यह याद आते ही विक्रांत के चेहरे पर चमका उठी वो तुरंत ही हर्षित के पास जाकर बोल पड़ा ये जानवी के पास एग्जीबीशन का सीसीटीवी फुटेज था ना विक्रांत ने अचानक से सवाल करने से हर्षित अबाक रह गया फिर उसने कुछ सेकंड तक सोचते रहने के बाद कहा कुल दस दिन की रिकॉर्डिंग थी चोरी के पहले और चोरी के बाद की मिलाकर टोटल दस दिन की रिकॉर्डिंग या मेरे पास है रिकॉर्डिंग क्या हुआ आप ये क्यों पूछ रहे हैं अचानक से तुम पागल हो क्या विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा पहले पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला था क्योंकि उन्हें चोर के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन अब बात दूसरी है हाँ, मतलब हर्षित ने फिर से आवाज़ होकर विक्रांत की तरफ देखने लगा लेकिन विक्रांत के कुछ बोलने से पहले ही शायद उसे विक्रांत की बात समझ में आ चुकी थी वो एक्साइटेड होकर बोल पड़ा ओ हाँ सही बात ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई अगर वाकई में जोधन सिंह ने तमिल स्टार की चोरी की है तो फिर सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा जरूर आया होगा लेकिन हर्ष ने कन्फ्यूज होते सवाल किया, अगर हमें में जोधन मिल भी गया, तो हम भी प्रूव कर सकते है उसी ने तमिल स्टार चुराया लेकिन कम से कम एक क्लू तो मिल जाएगा ना विक्रांत ने उत्तर दिया एक बार हमें कोई क्लू मिल गया तो फिर हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो सकता है तुम चुप ही रहा करो अनुष्का सही कहती है तुम मुंह बंद करके बैठा करो विक्रांत की फटकार सुनकर हर्ष अपना सिर नीचे करके बैठ गया जबकि हर्षित ने तुरंत अपना लैपटॉप खोलकर उसमें पेन ड्राइव कनेक्ट करने लग गया अच्छा इसमें दस से ज्यादा कैमरों की रिकॉर्डिंग है काफी लंबा वीडियो होगा। रुको तो मैं इंस्पेक्टर पांडे से बात करके किसी एक्सपर्ट को बुलवा लेता हूँ तो वो फुटेज में से जोधन सिंह को जल्दी ढूंढ लेगा विक्रांत ने हर्षित तरफ देखते हुए कहा अरे सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर सब हो जायेगा बस आप देखते जाओ हर्षित ने अपने लैपटॉप में फिंगरप्रिंट लगा इसे अनलॉक करते हुए कहा विक्रांत उसकी तरफ देखकर कर मुस्कुरा पड़ा और अपना थम्स अप करके हर्षित को चेयर करने लग गया विक्रांत को उम्मीद नहीं थी कि हर्षित वाकई में इतना टैलेंटेड है आगे हम लोग भी तभी वहां पर अनुष्का रूही पहुंच गए रूही काफी इमोशनल हो गई थी ऐसे में अनुष्का उसे अकेले में ले जाकर समझा रही थी अब जाकर रूही का चेहरा थोड़ा नॉर्मल लग रहा था और वो थोड़ी खुश मिजाज लग रही थी क्या हो गया भाई तुम फिर से किसी ने पकड़कर पीट दिया क्या दो ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो अनुष्का ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा अच्छा सुनो सुनो विक्रांत ने अचानक से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा चलो सब लोग साथ में एक गेम खेलते हैं क्या कहते हो